सांकर भाष्यार्थ अध्याय द्वितीय खंड नाम की अपेक्षा वाक की महत्ता वाग्वावनासी वग्वा ऋग्वेद विज्ञापय यजुर्वेद साम वेद आथर्वण चतुर्थ में पुराण पंचम वेदम् नितम राशि दैव निधि वाकोवाक्यमेकायनम देविद्या ब्रह्म विद्या भूत्याद नक्षत्र विद्यादेवन विद्या दिवच पृथिवी वायु चाकाशापेज मनुष्या पशुश्च वायांसी स्वापदान्यात कीटपतंग तृण वनस्पति स्वापदान्याटपतंगपल कम धर्म चाध्यम चा चृत चा साधु च साधु चुदयज्ञ यदिष्य धर्मो नो व्यज्ञापय न सत्यम नृतम न साधु न साधु न हृदयोंो वाक्य वे तत्सर्व विज्ञाप्य वाक्य नाम से बढ़कर है वाक्य ऋग्वेद को विज्ञापित करती है तथा चतुर्थ आथर्मन वेद पंचम वेद इतिहास पुराण वेदों के वेद व्याकरण कल्प गणित उत्पाद शास्त्र निधि ज्ञान तर्क शास्त्र नीति निरुक्त वेद विद्या भूत विद्या धनुर्वेद ज्योतिष गरुण संगीत शास्त्र द्वुलोक पृथ्वी वायु आकाश जल तेज देव मनुष्य पशु पक्षी तृण वनस्पति स्वापद हिंस कीट पतंग पिपलिका पर्यंत प्राणी धर्म और अधर्म सत्य और असत्य साधु और असाधु मनोज्ञ और अमनोज्ञ जो कुछ भी है उसे वाक ही विज्ञापित करती है यदि वाणी न होती तो न धर्म का और न अधर्म का ही ज्ञान होता तथा न सत्य न असत्य न साधु न अधु न मनोज्ञ और न अमनोज्ञ का ही ज्ञान हो सकता वाणी ही इन सब का ज्ञान कराती है तो तुम वाक की उपासना करो वागिन मूलादि वागवागिंद्रिय जिह्वा मूलादी वर्णानाम स्थु स्थित वर्णनाभिव्यंजक वर्णश नामेतीमो वग्भूय सिच्यते कार्यादी कारणम दृष्ट लोके यथा पित्रा पिता तद्वत वाक वाक्य यह जिहा मूल आदि आठ स्थानों में स्थित वर्णों को अभिव्यक्त करने वाली इंद्री है आदि शब्द से यहाँ वक्षस्थल कंठ मूर्धा दंत ओष्ट नाशिका और तालु इन सात स्थानों का ग्रहण होता है वर्ण ही नाम है इसी से यह कहा जाता है कि नाम से वाक उत्कृष्ट है जिस प्रकार पुत्र से पिता उत्कृष्ट होता है उसी प्रकार लोक में कार्य से ही कारण की उत्कृष्टता देखी जाती है कथम च वांग नाम भूयसी इत्यावाग्वेद विज्ञाप्य मृग्वेदी तथा यजुर्वेद इत्यादि सामनम हृदय यम हृदय प्रिय तद विपरीत अह अहृदय अज्ञम यद्यंग ना भविष्य धर्म आ व्यज्ञापय्वाग्भाोध्ययनाद्रवण्भाव्रवण धर्माद व्यज्ञापय विज्ञात अभी अभविष्य तस्मागे सर्वं विज्ञापित भूयसि वन नामन तस्माचम ब्रम्भे त्युपा स्व नाम की अपेक्षा वाक क्योंकि उत्कृष्ट है सो बतलाते हैं वाक ही ऋग्वेद को यह ऋग्वेद है इस प्रकार विज्ञापित करती है इसी प्रकार यजुर्वेद इत्यादि को भी ये सब पूर्व समझने चाहिए तथा हृदयज्ञ हृदय को प्रिय और उससे विपरीत अहृदय को भी वाक ही विज्ञापित करती है यदि वाक् न होती तो धर्मादि विज्ञापित न होते वाक के अभाव में अध्ययन का अभाव हो जाता अध्ययन के अभाव में उसके अर्थ श्रवण का अभाव होता और उसके श्रवण के अभाव में धर्मादि का विज्ञान न होता अर्थात धर्मादि विज्ञान न होते अतः शब्दोच्चारण के द्वारा वाक ही इन सब को विज्ञापित करती है अतः वाक नाम से उत्कृष्ट है अतः तुम वाणी की यह ब्रह्म विद्या इस प्रकार उपासना करो वाचम पास्ते यो वाच गतम तत्रास्य यथा कामचारो भवति यो वाचम वाचं ब्रह्मेत्पास्ते भगवो वाचो भूयो वा भूयसी तन्मे भगवान्वी वह जो वाणी की यह ब्रह्म है इस प्रकार उपासना करता है उसकी जहाँ तक वाणी की गति है वहाँ तक स्वेच्छा गति हो जाती है जो कि वाणी की यह ब्रह्म है इस प्रकार उपासना करता है नारद भगवन क्या वाणी से भी बढ़कर कुछ है तरह कुमार वाणी से भी बढ़कर है ही नारद भगवन वह मुझे बताइए समान मनत शेष व्याख्या पूर्वत है इतिदोग्योपनिषदि सप्तम अध्याय द्वितीय खंडभाष्यम संपूर्ण